माइक टुडे नो नो माइक वंदे अमृत शिवरोश श्री उपाकामला श्री रूप बहिर्बहिष्मा श्री रूपम सागर जातम सहदान रघुनाथाम वितंतम सर्वम् साध्वी तम्साल दूतम पर्यट सहितम् श्री कृष्ण चिंतन देवामुष्टिला राक्षसु बारा सहगन लल्लताश्च शाकानुभितायुष्च नारायणम नमोस्तुते नारायण जयम परमम देवीं सरस्वती व्यासम् तर्को जयतीरै उल्लल वल्लम लन्ना धर्मलो अंकतुम नौ समसिमारम हरेरे हरि ईश्वर लसेबम वाञ्छा कल्पतरु श्रेष्ठ कृपासु नुभयेचो सत्त्वानां पाउनेभ्यो वैश्वदेव्यो नमो नमः केशवी सनातन प्रभु कर्मणो राजे हे हे रघुनाथ श्री जीव में पते की। परमुना। श्री श्री बोलो की वामी महाप्रभु का दर्शन करने के लिए वृंदावन से के करके जगन्नाथपुरी पहुंच गए और श्री महाप्रभु ने जिस कोई पत्र लिख रहे थे कोई नाटक लिख रहे हैं उस समय उनके लिखे हुए नाटक के पन्ने को एक लीफ को श्री महाप्रभु ने उठाया और उसने उनकी हस्तलिपि, उसकी प्रशंसा कर है। के जैसे की कहीं कोई नहीं, कहीं वो रही नहीं। है एकदम जड़े हुए मोदी की पंक्ति की तरह से रूप के अक्षर विराहमान है क्या सुनना है और एक दिन श्री स्वरूता भ्रत इन तीन महाविभूतियों को संग में लेकर के अपने युक्ति जो महान विभूतिया हैं हस्ताक्षर है उन तीन को लेकर के श्री महाप्रभु रूप गोस्वामी जी जहां टिके हुए हैं हरिदास ठाकुर की कुटिया वहां हरिदास ठाकुर की कुटिया पर पहुंचे और हरिराज ठाकुर ने उनका स्वागत किया और श्री गुरु गोस्वामी कह रहे हैं से महापुरुभ कह रहे हैं कि तुमने क्या लिखा है सुनाओ। बड़े संकोच के साथ में उस समय गोस्वाया और नांदी पाठ माने मंगलाचरण का श्लोक है उस मंगलाचरण के श्लोक को पहले सुनाया और अपूर्व आनंद जो है उनकी प्राप्ति कर रहे हैं इष्ट देव कौन है इष्ट देव है श्री चैतन्य उनकी बंदना का श्लोक सुनाया अंदर चरिंग फिर पहले मंगलाचरण का जो श्लोक है उनको सुनाया सुधाराम चांद्रिया मधुरमोह इस श्लोक को कि कृष्ण का माध्यम वाला है है इसलिए आज का समाप्त कर में <laughs> प्रयास कर तो उसमें ललित माधन नाटक उसकी महिमा का जो श्लोक कृष्ण कथा की महिमा के जो श्लोक उस श्लोक को तो सुनाया सब लोग कह रहे हैं कि रूप का अमृत का साल होकर श्रीमद भागवत के जो दो श्लोक स्वामी जी ने पहले कहे थे एक तो ये हरा हर इसके बाद में सके भूसा और पांडवनी रितुन्दे इसमें श्री कृष्ण नाम कैसे कर्मेन्द्रीय ज्ञानेन्द्रीय और अंधकार तीनों को आकर्षित करने वाला है उसकी भ्रमा का निपण किया श्री महाप्रभु श्री राय राम उस समय कहते हैं मुख जो तो है उस आमुख का हमारे सामने वर्णन करो इस नाटक नाटक के विभिन्न अंग रूपोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा उसका नाम है नाटक चंद्र जिसमें नाटक के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया तो नाटक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा कहीं दूर पर की गई ये अवस्थान प्रति ही नाट्य हो किसी घटना का मैं जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं का अंकरण करना उसका नाम है नाट अर्थात कभी कोई घटनाएं घटी कोई इवेंट कहीं घटी, उस इवेंट का उस इंसिडेंट का उस इवेंट का कहीं अंकरण किया जाए मंच के ऊपर उसका नाम है नाट्य अवस्था अनुकरणम नाट्यम अवस्था का अनुकरण करना यह नाट्य संस्कृत नाटकों में नाटक के अनेक भेद हैं तत्व तरह नाटक रूपक नामक जो काव्य की विधा है उसका एक अंग है धान होने के कारण सबको हम नाटक कह देते हैं नाटक के खास पद्धति है एक खास सामान्य उसको कहना चाहिए रूपक रूपक का दस प्रकार के रूपक है दस रूपक हैं उन दस रूपकों में एक रूपक है नाटक पंथ नाटक के प्रधान है इसलिए प्राय सभी को नाटक कह दिया जाता है जैसे मद्रास के नीचे जितने भी हैं, सबको मद्रास किया जाए चाहे कर्नाटक का रहने वाला हो चाहे आंध्र का रहने वाला हो चाहे तमिलनाडु का रहने वाला हो चाहे केरल का रहने वाला हो चाहे महाराष्ट्र का रहने वाला, वाला, वाला हो सब मराठी कहेंगे ऊपर के जितने भी है सब प्रत्यापुर ऐसे ही प्रधानता के <laughs> कारण नाटक जो खंड है एक उसका नाम नाटक है का एक है नाटक सभी जिनमें भी हो उन सब को नाटक कह दिया जाता है तो ये तो लोक परंपरा की बात होगी परंतु जहां टेक्निकली कोई बात को प्रस्तुत किया जाएगा तकनीकी दृष्टि से प्रस्तुत किया जाएगा वहां नाटक एक अलग तरह की काव्य की विधा है उसका है। इस नाटक में पांच संधिया होती है जिसमें पांच संधि हो उसका नाम है नाटक जिसमें केवल तीन संधि हो फिर उसके अलग अलग ना रूपक नाम दिए गए हैं कहीं उसको भान कह दिया गया जैसे श्री दानकेल कौमदी वो एक भानका है क्योंकि उसमें केवल तीन मुख उत्मु और निर्वहन ये फला निर्वहन ये जो तीन संधिया हैं, वे तीन संधिया प्राप्त होती है संस्कृत नाटकों में बड़ी बाबी के साथ वस्तु का अनुरूप किया गया विदेशी जो नाटक की समीक्षा की शैली है उसमें नाटक के पांच अंग हैं। सबसे पहले कथा वस्तु या प्लॉट, दूसरी जो वस्तु है वो करेक्टर चंद्र चित्र तीसरी वस्तु जो है वो है डायलॉग संवाद चौथी वस्तु जो है वो है श्रम और एटमॉस्फेयर, पांचवी वस्तु है वो है उसका स्टेज होने का गुण नाटकीयता ये पांच गुण यदि हैं तो उसको नाटक कहा जाएगा उसके कहीं मोटिव भी होता है एक उद्देश्य भी होता है तो नाटक के छह गुण समझ लीजिए प्लॉट करेक्टरिस्टिक्स इसके बाद में डायलॉग इसके बारे में एटमोस्फियर फिर मोटिव और मोटिव के बाद में उसको स्टेज कर सकते हैं कि क्षमता ये पांच गुण नाटक के ग्राहमान है उस भारतीय दृष्टि में कथानक चलचित्र और रस ये तीन दृष्टियों से भारतीय दृष्टि को अनुभव किया गया नाटक की तीन दृष्टि जो यूरोपियन नाटक है उसमें नाटक के प्रारंभ में कठिन होता है अर्थात हुआ नहीं है मुख्य नाटक के पहले जो सामाजिक इकट्ठे हो गए हैं उनको कहीं रोके रखने के लिए कुछ हल्के फुलके प्रस्तुत किए जाते हैं कोई ऐसे ही कठिन दिलाते हैं मान पर्दा उठेगा उसके, उसके पहले का कुछ कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है तो वो कटे कहलाते थे हिंदी में भी संस्कृत में भी तो नहीं होते हैं। पर, पर नाटक को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावना या आमुख की एक श्रेणी अपनाई गई है आमुख की श्रेणी उस आमुख श्रेणी में वर्तमान काल की स्थितियों का वर्णन करते हुए एक अतीत काल का जो नाटक है हिस्टोरिकल उस वस्तु को प्रस्तुत कर दिया जाता है दिखा करके, उस वस्तु को प्रस्तुत कर दिया जाता है तो प्राण तो होता है वर्तमान से और तो वहां से जो नाटककार है वह समाज को खींच करके कहीं अतीत में ले जाता है या नाटक की जो प्लॉट है उसके साथ में नाटकीय कथावस्तु के साथ में उसको जोड़ देता है तो उसको आमुख कहते हैं आमोक माने किसी चीज को भूमिका निभा के बस उसको प्रस्तुत कर दिया तो श्री महाप्रभु ने कहा उसमें राय राम ने कहा राय राम काव्य के विषय में कुशल है और राय ने स्वयं भी नाटक लिखे जगन्नाथ वल्लभ नाटक का अपना भी नाटक है तो नाटक के शास्त्र में के विषय में ये बड़े so, दृष्टि से, से ये तकनीकी प्रश्न है तकनीक का प्रश्न किया अच्छा इस नाटक का आमो कैसे सुनिश्चित किया उसको जरा वर्णन करो आमु माने कैसे उस नाटक को कहीं प्रेजेंट किया जाएगा अभी नाटक की कथावस्तु नहीं है नाटक की कथावस्तु को कैसे कैसे स्टेज के ऊपर तुम खींच करके लाओगे और उसको प्रेजेंट करोगे? उसका वर्णन करो तो आप प्रवर्तक का वर्णन करो अब ये जो खींच करके नाटक को प्रस्तुत करना है पर्टन की तरह से एक घटना करते हुए उसी बीच में एक नाटक को प्रस्तुत करना ये जो है जो जो पर्दा उठाने का जो काम है का वे अनेक प्रकार के है एक श्रैणी है प्रारंभ करने की भूमिका की उसका नाम है प्रवर्तन ये प्रवर्तन के टेक्निकल है। एक खास प्रकार की एक पद्धति है उस पद्धति के विषय में में पूछ रहे हैं श्री नाटक उसका वर्णन किया वि तो रूप कहे काल प्रवर्तक का काल काल कहे है तो रूप प्रवर्तक नाम जहां मौसम की समानता दिखाते हुए किसी वस्तु को प्रवृत्त कर दिया जाए उसका नाम है प्रवर्तक नाम का प्रस्ताव प्रवर्तक नाम की प्रस्तावना तो यहां पर काल सामी के आधार पर कहीं किसी नाटक को प्रस्तुत किया जाए सबसे ज्यादा सरल उपाय है किसी बात को प्रारंभ करना वो सरल उपाय है मौसम से किसी बात को प्रारंभ करो। लो विदेशी शिष्टाचार ही कहीं जो यूरोप का शिष्टाचार है वो ही एक सामान्य प्राप्त होता है पर शुरू शुरू करेंगे, करेंगे। तो मौसम से करेंगे। आज कैसा मौसम है इट इज वेरी है मौसम शुरू करेंगे कोई भी बात करनी हो तो बात शुरू करने के लिए मौसम ही एक सबसे ज्यादा सोलह उपाय है जिसको लेकर के जब भी से बात की जा सकती है भारत में पद्धति नहीं है भारत में तो कुशल पृष्ठ करेंगे से बात करते हैं। में जो पद्धति है वो ये है कि इट इज वेरी तो कई दिन से मौसम से कई बात को शुरू करते हैं तो भारत में भी ये पद्धति रही होगी और उसमें काल काल काल की की दिखाते दिखाते हुए हुए किसी पुराने का, हुए जहां को किया को प्रवर्तक कहा गया ये टेक्निकल बात हो गई काल साक्षर प्रवर्तक जहां काल की समानता दिखाते हुए रंगमंच के मुख्य पात्रों को रंगमंच के ऊपर प्रवेश कराया जाए उसका नाम है प्रवर्तन भारतीय जो नाटक रहे वे जब रंगमंच पर रंग प्रस्तुत करने वाले हुए परंतु भारतीय नाटकों की एक बहुत बड़ी विशेषता कि उनमें सभी कलाओं का विशेष रूप से काव्य का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। विदेशी नाटक यूरोपीय जो नाटक है वे जहां संघर्ष पर आधारित है स्ट्रगल के ऊपर कोई वस्तु है उसको अचीव करना है उसको प्राप्त करना है और तो उसके लिए जो स्ट्रगल है उस स्ट्रगल को कहीं बढ़ाना उसमें जो बाधाएं उपस्थित की गई है उन बाधाओं को कहीं पार करके अंत में किसी भौतिक वस्तु को किसी गोल को एम को प्राप्त कर लेना विदेशी नाटकों में प्राय देखने को मिलता है परंतु तो भारतीय नाटक वह रस को प्रधान है और वह भाव को प्रधान करके रस की निष्पत्ति जहां हो जाए रस में आने वाली जो बाधाएं हैं वे बाधाएं दूर होकर के अंत में रस की प्राप्ति हो जाए और रस की प्राप्ति होते तो तो हुए भी चार जो पुरुषार्थ है धर्म कामबोज इन चार में से किसी एक पुरुषार्थ को प्राप्त करना या भारतीय भारतीय जीवन का है। है तो में ये अंदर है कि पुरुष करनाट्यशास्त्र वह धर्म और अर्थ इन चार में से किसी एक पुरुषार्थ को स्वीकार करके अंत में धर्म और मोक्ष इनकी ही स्थापना करता है जबकि विदेशी जो नाटक हैं, वे धर्म और इनकी हुए, जो है और काम उनकी स्थापना करने का विशेष रूप से प्रयास करते हैं इसीलिए भारतीय नाटकों में कभी भी ट्रेजरी प्राप्त नहीं ट्रेजिडी प्राप्त नहीं होती है दुखान नाटक भारत में नहीं होती है भारत में जो दुखानपुर नाटक है उनके भीतर भी कहीं प्रसारण कहीं के यदि एक तो नायक नायक कभी हारेगा ही नहीं भारतीय नाटक है और यदि कभी नायक की मृत्यु भी दिखाई जाती है नायक का भी दिखाई जाए तो उसको सैद्धांतिक दृष्टि से उसकी विजय स्थापित करके उसकी विजय की महिमा का उसकी ग्लोनिश का कई भारतीय नाटक इसलिए इसलिए भारत में क्योंकि जीवन के परम भारतीय नाटक कभी भी नहीं होते हैं वहां पर ट्रेजेडी नहीं रहे हैं भारत को सभी नाटकों को कॉमेडी तो नहीं, तो नहीं पर दूसरा शब्द कोई कि भारतीय नाटक नाटक कॉमेडी में भी में समापित होते हैं समाप्त होते हैं तो प्रारंभ होगा वह भी कहीं समस्या से या प्रकृति के वर्णन से और उसकी उनकी समाप्ति जो होगी वो भी भारतीय नाटकों की सरला-सरला समाप्ति भी कहीं कही ना कहीं वह आनंद में ही होगी भारतीय नाटकों में जो वस्तु सरलता से रंगमंच के ऊपर प्रस्तुत की जा सकती हैं, उनको तो दिखाने का आदेश है परंतु जिनको सरलता से रंगमंच के ऊपर प्रस्तुत करना कठिन है ऐसी वस्तुओं का नाट्यशास्त्र में रंगमंच के ऊपर प्रोडक्शन प्रदर्शन निषि जैसे दूराधन दूर यात्रा बधम युद्धम स्नान भोजन क्षय वस्तु परिवर्तन विपला इनको रंगमंच पर नहीं दिखाया जाएगा ऐसी जितनी भी चीजें हैं उनको केवल सूचना मात्र मात्री दी जाए क्योंकि इनको रंगमंच पर करना है, है, है, फिल्म की विधा अलग में में वीडियो में इनको अच्छी तरह से सकता है। से दिखाया सकता परंतु रंगमंच पर इनको दिखाना बहुत नहीं है, क्योंकि रंगमंच पर पूरी सेना नहीं जायी जा सकती है रंगमंच पर हुआ हाथी घोला इनको दौड़ना है एक्शन करते हुए नहीं दिखाया जाएगा ये भारतीय नाटक के भरत मुनि में भारतीय नाटक की जो विशिष्टता है भारतीय नाटक में यथा साध्य कम से कम दृश्यों का परिवर्तन किया जाए नाटकीय नाट्य लिए बहुत आवश्यक है कि रंगमंच की सज्जा को बदलना कम से कम हो यदि एक डायलॉग बोलने के लिए चार डायलॉग बोलने के लिए एक रंगमंच सजाया गया और वो रंगमंच दरबार का और उसके बाद में तुरंत ही यदि यदि नेक्स्ट सीन जनरल का है तो बड़ी समस्या हो जाएगी जो तो स्टेज डायरेक्शन करने वाला है चल उसके लिए बड़ी समस्या है तो यहां पर फिर भी तरह से एडिट तो किया नहीं जा सकता टपीट तो की नहीं जा सकती है तो रंगमंच को सजाने के लिए पहले राज दरबार को समझाने के लिए कितनी झाल फरमोश और सोफा और सिंहासन लगाने पड़ेंगे गलीचा बिछाने पड़ेंगे एक इफेक्ट दिखाने के लिए और तो उसके बाद में तुरंत ही यदि चंद्र का सीन आ जाए जा जा तो पूरा हटाना और तो उसकी जगह चंद्र के सीन को लगाना बड़ा कठिन हो जाएगा और आधा घंटा हो कि हो <laughs> हो कि जो सामाजिक वो वो जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये नाद की, नाद की बड़ी कुशलता होती है कि वो इस प्रकार से नाटकों को दृश्यों को सेट करे कि एक दृश्य के बाद में दूसरे दृश्य को प्रस्तुत करने में रंग सज्जा बहुत जल्दी परिवर्तित की जा सके या थोड़े से परिवर्तन के साथ नहीं कुछ एक पर्दा हटा करके कुछ चेंज करके ही एक ही सेट के ऊपर दूसरे सेट को किया जा सके से वो जो नाटक है वो नाटक नाटकीय नहीं होगा वो केवल पाठ्य नाटक तो बन जाएगा परंतु तो बाहर दृश्य नाटक नहीं बन पाएगा तीसरी रंगमंच के ऊपर जो डायलॉग्स हैं वे बहुत लंबे लंबे नहीं होने चाहिए लंबे डायलॉग हो और किसी एक सिद्धांत का यदि उसमें दार्शनिक ऑडियंस में कहते हैं हम है जाए।, हो जाए तब देख लेंगे तब देखेंगे सब उठ के चले जाएंगे ऐसी स्थिति में पूरे मंच को कहीं घेर करके रखे रखना और उसमें जो उत्सुकता है उस को बनाये रखना नाटककार की बहुत बड़ी विशेषता होती है साथ ही साथ में उसे सिद्धांत में प्रस्तुत करना है तो वो सिद्धांत में प्रस्तुत करे और सिद्धांत इस प्रकार से प्रस्तुत करे कि उसमें श्रोता कहीं कहीं जुड़ा दे छोटा बोर्ड नहीं हो जाएगा ये जाए अन्य के गुण से प्रत्येक क्षण सामाजिक तो उसकी ओर आकर्षित रहे आगे क्या होगा आगे क्या होगा ये उसके हृदय में क्यूरियसिटी बनी रहे अन्यथा वो लग जाए सोने लग तो ये की है। ये नहीं नाटकों नाटकों में में एक्शन एक्शन एक्शन बहुत ज्यादा है है भारतीय और वाली जो वस्तुएं हैं जैसे युद्ध इन सब कहीं संवाद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है <laughs> परंतु संवाद के द्वारा प्रस्तुत करने पर भी सम्मा ऐसे होने चाहिए जो श्रोता को बराबर दर्शक को बराबर आकर्षित कर सके वहां पर तीन थ्री यूनिटी ऑफ टाइम यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन ये तीन जो हैं, है इन तीनों अंग ना कहीं जोड़ करके रखना पड़ता अर्थात ये नहीं कि एक दृश्य है पचास वर्ष पहले का और दूसरा दृश्य तुरंत तो तो पचास वर्ष बाद का आ जाए तो ऐसा करने पर बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा यदि उस समय पात्र जो है उनके ड्रेस को नहीं बदला गया उनके रूप को नहीं बदला गया तो बहुत बड़ी समस्या पड़ जाएगी पचास वर्ष उनको बाल समय में उसकी जो है पात्र के चाहिए पर जल्दी ऑफ़ प्लेस यूनिट ऑफ टाइम ये होना चाहिए ऐसा भी नहीं एक दृश्य एक जगह था और दूसरा दृश्य वहां से 500 सौ दूर का हो तो बहुत परिवर्तन हो जाए परेशानी हो जाएगी तो इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा जो लोकमंच रंगमंच का जो सामाजिक है वो उतना कल्पनाशील नहीं होता है परंतु लोकमंच का जो सामाजिक होता है वो बड़ा कल्पनाशील होता है वो अपने मुंह से कहेगा कि अच्छा अब मैं घोड़े के ऊपर सवार होकर के शत्रु के ऊपर विजय करने के लिए चल रहा हूं रखेगा और मेरे घोड़े टिक, टिक टिक टिक टिक और उसने स्टेज का एक चक्कर लगाया तो वो डेढ़ हजार किलोमीटर दूर पहुंच गया एक चक्कर तो को सुविधाएं तो हम ऐसी सुविधा को स्टेज के ऊपर दिखाना संभव नहीं है यह सुविधा फिल्म की तकनीक में तो प्राप्त है पर ये सुविधा कहीं रंगमंच की जो तकनीक है उसमें प्राप्त नहीं है उसके लिए उचित नहीं है तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके जो नाटकीयता है उस नाटकीयता और जिसमें पात्रों को कहीं असुविधा हो दर्शकों को भी असुविधा तो हो ऐसे दृश्यों को भारतीय नाटक नाट्य शास्त्रों में रंगमंच के ऊपर प्रदर्शन करना वर्जित किया गया जैसे दूर यात्रा पूरा धोम ये कहीं मन में घृणा और कहीं दुख का भाव उत्पन्न करेगा उसको प्रस्तुत नहीं किया जाएगा उसको यथाथम रूप में दिखाना भी दिखाया भी नहीं सकता है उसके उसको अभिनय करना उसमें करना का में करना ही पड़ेगा तो इसलिए युद्ध के नहीं के ऊपर ऊपर दिखाया रंगमंच जाएगा वस्त्र भोजन ये सब लज्जा चंद्र कार्य है उनको रंगमंच के ऊपर नहीं दिखाया जाएगा तो इन सब दृष्टियों को ध्यान में रख करके रस के दृष्टि को ध्यान में रखकर के श्री गोस्वामी जी ने चंद्रा एक ग्रंथ नाटक चंद्रामक नाटक के लेखन के समय जो कुशलताएं हैं उन कुशलताओं को प्रस्तुत किया तो श्री राय रमन ने उस समय पूछा कि तुमने प्रवर्तक नामक जो जैसे रंगमंच पर कठिन रेजर मूल कथावस्तु को जैसे प्रस्तुत किया गया उस कथा वस्तु को प्रस्तुत करने वाला जो अर्थ अर्थ माने प्लॉट उस प्लॉट को प्रस्तुत करने वाला जो तुमने कठिन रेसर जो प्रारंभ दिखाया उसका वर्णन करो जिसके विषय में श्री गुरु गोस्वामी जी कहते हैं कि नाट्य शास्त्र में वर्णन किया गया है कि आक्षर तक कालोशस्थ जहां समय की समानता दिखाते हुए समय के आधार पर प्लॉट को प्रस्तुत किया जाए रंगमंच के ऊपर उसका नाम है प्रवर्तक नामक प्रस्तावना प्रस्तावना का ये एक भाग है उसको प्रवर्तक कहा जाएगा प्रवर्तक नाम की ये इंट्रोडक्शन है किस इंट्रोडक्शन का वर्णन कर रहे, है। इस रहे है। है, तो हैं इस प्रस्ताव का वर्णन कर रहे हैं इसी शैली को अपनाएगा कि प्रकृति का वर्णन करते समय जो नाटक का सूत्रधार है वह लिंग मंच के ऊपर उपस्थित होता है माना स्वयं गुरु को स्वर्म जो नाटक को प्रस्तुत कर रहे हैं उपस्थित होते हैं और उनके पास में उनके एक शिष्य होते हैं और पहन करके सुंदर धोती पहन करके एक सूत्रधार के रूप में एक डायरेक्टर के रूप में वहां पर रंगमंच पर प्रवेश करते हैं और शूत्रधार से कह रहा है शूद्रधार से वो जो उनका सेवक है वो कह रहा है उनका शिष्य कह रहा है कि है, आपने बड़ा सुंदर एक नाटक लिखा है उस नाटक को अब आप करो ना। ये सारे श्रोतागण गुण पर श्री गोपीश्वर भगवान के पास में यमुना जी के किनारे मंच के सामने बिराजमान हैं इनके सामने आप अपने नाटक को प्रस्तुत करो उस समय कह रहे हैं कि इन महापुरुषों के आगे नाटक प्रस्तुत करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है तो भगवान ने मुझे आदेश प्रदान किया है इसलिए अब मैं उस नाटक को प्रस्तुत करने के लिए जा रहा पर कैसे प्रस्तुत कर मेरी वाणी भीन कर रही है उस समय श्री पार पार्शिक वो जो नाटक जो सूत्रधार है डायरेक्टर है ठीक है ऐसा सुंदर बसंत का समय आया है आपने श्री गोपीश्वर भगवान की स्तुति कर ली आपने सुंदर श्रोता ग्रहों की स्तुति कर ली है उनकी प्रशंसा कर ली है वृतावन के इस बसंत समय का तो बोले आह इस समय निश्चय पौर्णमासी रात्रि का समय आ गया है आज तिथि है जिसमें बसंत समय है बसंत ऋतु का सुंदर समय इस समय उपस्थित हो गया है स्वयं बसंत समय सत्य आयो किस समय बसंत का समय उपस्थित हो गया है समय प्रकाश से यह आयो मनोपस्थित हो गया है पूर्णा इस बसंत समय में पूर्ण मास के दिन आकाश में चंद्रमा उत्पन्न हुआ है ईश्वर चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा ईश्वर माने चंद्रमा चंद्रमादय हो आया है तब यह चंद्रमा नई लाल माह होता है नया जो चंद्रमा है वो लाल ही होता है और उस समय राधे ग्रह राध इस चंद्रमा ने जितने भी ग्रह थे उन सबों को अपने प्रकाश दिया है क्योंकि पूर्णिमा के समय अन्य नक्षत्र नहीं दिखते हैं तो ग्रह अन्य जो अः कार्ग जो ग्रह हैं वे चंद्रमा आकाश में उत्पन्न हो गया है ऐसे चंद्रमा के साथ में रुचि आश्रम राधे आश्रम आज राहा नाम करके जो नक्षत्र है वह राधा नामक नक्षत्र जो कि रुचि परम रुचि रहे ऐसा ये राधा राधिका को चंद्रमा के साथ में आनंद उत्पन्न करने के लिए मिला देगी वर्णन किया जा रहा है चंद्रमा का पौर्णमासी का और राधा नक्षत्र का उनके द्वारा आगे की जो घटना है वो आगे की घटना जो नाटक का मुख्य प्लॉट है उस प्लॉट को यहाँ पर कथा को प्रस्तुत किया गया कि समय है और श्री श्याम सुंदर तो हमारे बड़े लता स्वरूपा उनका बड़ी सुंदर जो नाट है बसंत उनका है देखो प्यारी कुंज बिहारी मूर्तमी देखो ये बसंत नहीं है श्री कृष्ण ही मूर्ति मान होकर के सामने आ गए उस समय रहे करे कि ये जितने भी बसंत के पीले पीले फूल जो खिल गए हैं वे पीले फूल ही आज मानो श्री बसंत रूपी श्याम स्र ने आज भारण रखा है बसंत ऋतु में मयूर नाच रहे हैं वही मयूर मुकुट शोभा को प्राप्त हो रहा है में सुंदर खिल रहे हैं, वही दमतावली शोभा को प्राप्त हो रही है कमल खिल रहे हैं नैन खिल रहे हैं कपोल कमल बेतर कमल अधर कमल चुभ कमल सब खिल विराजमान बसंत में शुक्र मयूर सब बोल रहे हैं यहाँ पर के विराजमान श्याम सुंदर के कंठ स्वर वो हैं उनके अलकावली भोरा वो ही गूंज रहे हैं गुंजन करते हुए विराजमान तो बसंत की जितनी भी शोभा वो सारी शोभा आज श्री श्याम सुंदर से ही एक रस्म प्राप्त होती है इस बसंत ऋतु में टेसु के फूल खिल रहे हैं जो आधे लाल हैं आधे काले है किसी कवि ने वर्णन किया कि ये आधे लाल आधे काले तेसु के फूल ऐसे लगते हैं मानो बेरही को जलाने के लिए काम ने उन्हें कॉलेजा दिए जो आधे लाल दिख रहे हैं जो अंशे हैं वे काले दिख रहे हैं ऐसे शिवृावी के आज रणित में बसंत कालीन वायु रूपी ही हाथी झूमते झूमते चला आ जैसे आधे आता है तो रणित भ्रंग उसके दोनों तो लटके हुए घंटे टन टन बजते हैं और मत मत हो करके घूमता चला आता है ऐसे ही घोड़े नहीं गुजरे घंटा गूझ रही है जैसे हाथी आता है तो उसकी कनपटी से मत झड़ता है पसीना झड़ता है सुगंधि ऐसे ही यहां पर मधु नीर सुंदर शहद पुष्पों से झर रहा है दाम मंद मंद आवत आज माने हाथी कुंज का जो हाथी है वो हाथी के समान ये वायु चला रहा है तो श्री श्या की गज गति अपने शोभा प्राप्त हो रही है तो बसंत और श्री कृष्ण एक दोनों एक कृष्ण की जैसी शोभा वैसी बसंत की शुरूआत तो जब भी हमारे के की करते हैं। से देखने में वृंदावन की शुभारण की जा रही है ही तो नहीं वर्णन कर रहे में लाल जी की शोभा वर्णन कर रहे में श्री किशोरी जी की शोभा तो किशोल्य की शोभा का वर्णन किया जा रहा है वृंदावन की शोभा का लालची की शोभा का वर्णन किया जा रहा है इसलिए बसंत स्वयं प्रतीक है नए उल्लास। बसंत जो है वह उल्लास का प्रतीक होकर गए थे तो जहां भी बसंत की शोभा नव बसंत कहकर तत्वता वो बसंत की शोभा नहीं है वह श्याम सुंदर के यौवन की श्री किशोर के यौवन की शोभा है और उस यौवन की शोभा में श्री श्याम सुंदर हमारे बसंत का एक बड़ा शब्द है क्यों आ पागल और बसंत में भी पौध आती है माने आम जो है उसमें नई कलिया आती है नई उसमें पौध आती है आती तो हुआ जैसे आम का है है उसमें आए। ऐसे लाल इनके में भी अभिलाषा उत्पन्न होती है और ये भी बाबरे हो जाते हैं बोले बोलाए बुढ़े श्याम सुंदर की ये बाबरी वेतरन एक रसों ने एक है वर्णन किया कि मैं इन के ऊपर इनका उसमें उस परिया तो इनकी बावरी जो बेहन है बावरी बिहार बावरे होकर के बिहार तो करना उसके रूप में बदहत किया तो स्वयं बसंत समय आता कहां ग्रहण किया जाए पर बसंत समय के द्वारा एक संकेत दिया कि ये प्रियालाल बोराए हुए इस समय सखी भी बोरा नहीं है शिव वृंदावन भी बोला रहा है प्रियालाल भी बोला नहीं हैं माने पागल हो गए इंफ्लुस बास मत होकर तो के ये सो स्वयं बसंत का समय और ऋतु आने पर समय नंदबाबा ने भी इनको छूट देती है कि चालीस दिन बसंत पंचमी से लेकर के और होली की पृथ्वता दिन तक तुमको पूरी छूट गैया चला जाना हो तो जाओ नहीं जाना हो तो बचाओ सब काम कर लेंगे बाबा के यहाँ पर अश्लील बोलने में गाली देकर के बोलने में और गाली सुनने में बुरा नहीं रहता है जहां पर छोटे बड़े का संकोच दूर हो जाए लघु गुरु का छोटा भी बड़ों के साथ में इन चालीस दिनों ने हसी कर लिया जहां अश्लील बोलने में अश्लील सुनने में काली सुनने में काली देने में संकोच नहीं हो जहां हृदय की उन्मुक्तता सारे बंधनों को तोड़ करके उन्मुक्तता धारण करने के लिए जहां ये छूट प्रदान करती जाए कि जो चाहे वो पहनो तो नई नई वेश धारण करके शिव स्वाग धारण करके उस समय अद्भुत अद्भुत रूप में आते हैं और जहां के के साथ साथ में में भी भी श्री होली तो तो छोटे बड़े उन रूप से हम तो आज खेलेंगे बदारी हरिशंग खेलन जाल का जो अपूर्व विलास, रस विलास, उस रसविलास में जिसने अपने चित्त को लगाया नंदा की धमार है नंददास नॉन नंद पानी इस रस के सामने मुक्ति कैसा है नॉन का खाली पानी तो इस रस को छोड़ के नॉन के खाली पानी को मुक्ति को कौन चाहेगा तो प्रिया लाल वही श्रेष्ठ होकर के बजाय तो स्वयं बसंत समय आज बसंत आने पर श्री प्रिया लाल के हृदय में उल्लास तो हैं ते आए। से के बाद में अब बड़ा आया है मैं तो खेलूंगी शाम सभी शाम के साथ में जाकर के ही मैं खेलूंगी ये उल्लास महाराज तो स्वयं बसंत समय समय आए पूर्ण स्तमी अपनी पूर्ण रसिकता के साथ में विराजमान हुए हैं श्री शांतर नव किशोर हो करके यौवन को प्राप्त करके नव यौवन से युक्त होकर के हो हो ऐसे कह करके होली खेलने के लिए संबोधन ते बोली तो जहां संबोधन देकर के अरे सखी देख अरे चल अरे चल, ऐसा कह संबो करके संबोधन देकर के सारी सखियों को भुला करके इकट्ठे होकर के जहा सखी एक दूसरे से वर्णन किए बिना नहीं रह सकती है और बर्नत जोड़ी हो माई ली हेली समोनी ऐसे संबोधन देकर के तो करके जहां होली खेल कर गई हैं तो संबोधन देकर के जहां श्री लाल की रूप महावि का भर्दन किया जाए उसका नाम है गुरु हो हो चल दिया चल गया देख देख कैसे सुंदर प्रियालाल की शोभा है तो जहां संबोधन देकर के चोरी का पटन किया जाए उसका नाम ही होली होकर के विराजमान है जहा अपू रूप से कटाक्ष की पिचकारी चल रही है बू का बंधन अर्थात जहां पर्रम्हण जहां पर जो अथामृत का पान चुम्बन वो ही गुलाल होकर के विराजमान है जहां की ही पिचकारी चल रही है जहां पर गुलाब उसका से रहा है, उसमें को हुए। एक को हुए विराजमान हो रहे हैं ये गुलाब उल्लास का ही प्रतीक होकर के बिराजमान जहां भी उल्लास की अहता होती है तब गुलाब का प्रयोग होता है गुलाब अपने आप उल्लास का प्रतीक होकर के गिराए तो सारी मर्यादाओं को एक साथ हटा करके मर्यादाओं के वर्जनाओं को एक साथ करके जहां अपूर्व से श्री शीघ्रिया उनका समाज के द्वारा भी स्वीकृति प्राप्त करके हो उस निर्वाह विरास की स्थिति का नाम होती है वो अपूर्व से ग्राइमारे तो सो एवं बसंत समय इस समय श्री शासक बसंत स्वरूप धारण करके आए हैं विराजमान है निश्चिंतरा धीर ललित नायक के पांच गुण लगाए विधक्त कुशल है होली खिलना होली खिलने तो कुलता चाहिए में ये तो नहीं। नए पार्थर में परिहास में विशाल श्री किरला जी अखार है सबने श्री प्रिया श्यामस्तर के रूप मार्धि का वर्णन करके शिव विशाखा के काम में रख करके श्याम स्तर के रूप मार्जिक वर्णन कर रही है तो सही तो प्यारे आज कैसे सुंदर लग रहे हैं कैसे हो रहा और ये प्यारे के गुणों का गायन करके करने में विफल हो रही है और शिव श्याम सुंदर ने दे देखा अभी तो चाकी का खेल है होली का ध्यान नहीं दे रही है श्याम सुनर में अपनी पिचकारी वो कस्तूरी के रंग रंग रंग से शाम से शाम से भर और पिचकारी जिस पिचकारी पिचकारी में में टिक्का टिक्का लगा लगा हुआ हुआ है दरा तो दरा है अभी उस हजारों प्रिया के ऊपर डाली प्रिया के अंजल के ऊपर पड़ी प्रिया एकदम चौकाई और तुरंत अपना बायां हाथ आगे करके हथेली के ऊपर पिछकारी की जब धार स्वीकार करती है हथेली से टकरा करके छीट शिवप्रिया के गोरे मुख तो के ऊपर श्याम रंग की जो चीट है प्राप्त होगी शिवप्रिया चंदन माने तो श्याम चंदर के नील मुख्य ऊपर चंदन की शोभा श्याम शोहन शोभित चीन है नीली लागी चंदन श्री श्याम सुंदर के में चंदन की छीट अपूर्व शोभा प्राप्त हो प्रिया के पूरे मुख के ऊपर कस्तूरी की शाम जो छीट वो शोभा को प्राप्त हो रही है श्री राधा लता से बोली बोले अरे सखी लता रोकले रोक ले अपने सखा को जैसे लगते ही लगते रोक सरकार को देख ये बिना मुझे संबोधित किए हुए बिना मुझे सचेत किए हुए छिपकर के ये मेरे प्रहार कर रहे हैं ये उचित नहीं है श्री कह रहे हैं अपने दोनों हाथ अपनी कटी के ऊपर रख करके एड्स करके कह रहे हैं हमारे फागुन की यही रीति है हम तो ऐसे ही करेंगे ऐसे तो ही किया जाता करते ही है ऐसे शाम परिताई खाते हैं उसे तो ना ये गलत है गलत है युद्ध है युद्ध, युद्ध में शत्रु को सावधान करके फिर वीरता दिखानी चाहिए छिप करके वीरता दिखा रहे हो ये का वीरता है हम नहीं मानेंगे हम नहीं मानेंगे कह करी है बोले अभी सके शाम सुंदर ने जब एक दंड मिलना चाहिए अब तू ही एक दंड बनता है श्याम सुंदर को क्या दंड दिया जाए उस समय श्री जी उतना सुंदर न्याय करती है इतना बढ़िया बदलाव कई दूसरे को जो जजमेंट दिया जो है है है वो वो निर्णय का कि श्याम सुंदर की आंखों में काज इससे यहाँ पर जीवने वाला भी हारता है हारने वाला भी जीवता है शिव प्रिया उस समय अपने बाग भुजा से श्याम सुंदर के गंगा देकर के दाहिने जो अंगुली शीर्ष उनके ऊपर काजल लेकर के ले श्याम सुंदर को भींच करके अपने के ऊपर श्याम सुंदर की आंखों में फल हाँ आते रहे परंतु तो आंखों के ऊपर दिखाते काजल जब आज देती है सारी सखी कहती है बोले बलिहारी बलिहारी सब सखी कह रही है अरे बंदा तो ने जो निर्णय लिया वो तो निर्णय सर्वोत्तम निर्णय है और इस निर्णय के आधार पर इससे बढ़कर नहीं हो सकता ऐसे रस में करते हुए हो को श्री है नया अमुरा सार ग्रह रुचरे श्री राधिका जितने भी ग्रह थे उन सारे बंधनों को त्याग करके श्री लाल सारे बंधनों को त्याग करके सारी वर्चनाओं को त्याग करके एक दूसरे के साथ में रहे रुचि राधे रुचि राधिका के साथ में रंग आयता निष्ठ पौर्णमासी ये पौर्णमासी श्री प्रिया लाल को रंगाय मिलन करने के लिए संगम संगम करता पौमा जहां पर एक ज्योतिष के स्व को भी निगर कर दिया गया वैशाखी पूर्णिमा उस वैशाखी पूर्णिमा के अवसर पर राधा नक्षत्र जहां उदय होगा चैत्र पूर्णिमा की किसी महीने के प्रारंभ की जो पूर्णिमा होती है उसमें जो तो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र से ही आगामी महीने का नामकरण होता है जैसे चित्रा नक्षत्र जिस पूर्णिमा पर आ जाए उसके बाद का जो महीना है वो कहलाएगा चैत्र विशाखा नक्षत्र आ तो आगे का महीना वैशाख लहलाता है क्षत्रता है, तो है। पूर्व शरण आ जाए तो आशा कहलाएगा नक्षत्र आ जाए तो महान शिष्य नक्षत्र आ जाए तो जाए मक्षत्र महान और पूर्व आ जाए तो फा तो राध्या जो के नाँ, नाँ है वो तो राधा नक्षत्र के, तो तो के साथ में आज चंद्रमा का पौर्णमासी मिलन कराएगी तो जैसे पौर्णमासी के दिन राधा नक्षत्र आने पर चंद्रमा की पूर्व शुभारती है और आगे का जो महीना है उसका नाम भी फिर वैशाख महीना हो जाएगा विशाखा नक्षत्र के आने पर राधा शहर की नक्षत्र उनके आने पर आगे का महीना जैसे विशाखा नक्षत्र का वैशाख कहलाएगा ऐसे ही ये पौर्णमासी जो आ रही है वो पौर्णमासी श्री राधिका के साथ में उन ईश्वर चंद्रमा का मिलन कर तो पार के साथ में जो रंगमंच के ऊपर सूत्र तो है कि अरे न तो श्रोवणी तू ने मेरे मन की बात को कैसे जान लिया और स्टेज के पीछे से पर्दे के पीछे से कहती है, उसके बाद उनकी आवाज आती है कि कि अरे तूने ये कैसे लिया कि मैं राधिका के साथ शाम का में का कराना चाहती ही श्री पौरिशी प्रवेश करती है और सूत्रधार और पार्शिक दोनों दोन यहां पर भगवती से पौर्मासी के भूमिका ग्रहण कराने के लिए और उनकी देश सज्जा उपस्थित करने के लिए उनके कॉस्ट्यूम सुन पहनाने के लिए और उनका मेकअप करने के लिए अब मैं भी जाता और देखता उनके स्थान पर अद्भुत नाटक शुरू हो जाता है और वो नाटक शुरू हो जाता है नाटक के दो आगे जहां पर घटना को और नायक को रंगम के ऊपर प्रत्यक्ष दिखाया जाए उसको कहते हैं अंक और जहां पर घटना और नायक इनको प्रत्यक्ष न दिखा करके उनके विषय में सूचना मात्र दी जाए उसको कहते हैं अर्थाक्षेपक अर्थ आक्षेपक मान्य जो थीम है उस थीम की जहां सूचना दी जाए तो कुछ थीम ऐसी होती है नाटक का कुछ तो ऐसा होता है घटनाओं का जिसकी सूचना दी जाती है वो सूच होता है कि उसको उसका नोटिस कराया जाता है, इंफॉर्मेटरी होता है तो इंफॉर्मेशन के रूप में उसकी सूचना दी जाएगी और कुछ घटनाओं को रंगमंच के ऊपर कहीं स्टेज किया जाता है प्ले किया जाता है जहां पर जो थीम है उसको रंगमंच के ऊपर स्टेज किया जाए साक्षात दिखाया जाए उसको कहते है, उस अंश को कहते हैं अंक और जहां पर दी जाए कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ये पात्र ये है इसमें ये किया था यह किया था दो पात्रों के संवाद के द्वारा केवल दी जाए, उसका नाम होता है सूच अर्थात आक्षेपक अर्थ का आक्षेपक होकर के वो विराजमान तो यहाँ अर्था पर अर्थापक्ष पर प्रस्तुत किया गया अब श्री राय रघन ये दो दो आ, ये आम सामने बात वार्तालाप हो रहा है कहा तो ठीक है अब आगे प्रोचना का वर्णन करो नाटक के प्रति सामाजिक को कैसे आकर्षित किया गया किस का वर्ण आगे की प्रलोचना तो और श्री कृष्ण महिमा कृष्ण कथा की महिमा उसका आगमन करेंगे बोलो बोल सुंदावंद हरि लाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल श्री राम नमति को उजिय दयायौ ब्रह्म हरी नमति श्री राम शोभा